तो था रूप अपरित्यागेन नैशं एकी इसी पर अवेकापन्न नैशम नैशतमोग्रस्त आह चल रहा था रूप पर अविवेका स्वकीय रूप आत्म विभक्त कौन सा रूप त्याग नहीं किया जो अपना भक्त स्वरूप था मानी द्वैत भाव हेमत सो सुब तो अद्वैत में चले गए सुशुप्ति में जब जाता है तब वह द्वैत को त्यागी बिना जा रहा है द्वैत को अपने साथ लेके जा रहा है तो तथे व्यागेना अव्यकृत कारणम अपनम तो क्या है संपूर्ण द्वैत्याग के कार्य प्रपंच को अपना अव्याकृत नाम से प्रसिद्ध कारण भाव प्राप्त कर देता है स्वतीय सर्व विस्तार सहित तो अपना जो संपूर्ण विस्तार थी उन के सहित तो कारणातक तो हो जाता है ये तो जिसे अहर तमसा जैसा रात्रि के अंधकार के द्वारा आह जो दिन ग्रस्त हो जाता है तो तमस्वे नहीं वृत दिन को भी अंधकार करना पड़ जाता है तथा अपि कार्य उसी उसकी उपाधि आत्मा जो है एक विशेषण वाला हो जाता है ये इसका समझना चाहिए अतएव दन स्पंदूतानी अवेक रूप प्रज्ञान घन उच है स्वप्न और जागृत जो मन का स्पंद रूप था मन के वृत्तिया रूप थे वे सब के सब क्या हो गए जब प्रज्ञान शब्द से कहे जाते थे वो घनी भूतानी वह एक ही भूत वेक के समान हो गया है वह यह जो अवस्था है अवेक उस समय न द्वैत विवेक हो पा रहा है नैत का विवेक हो पा रहा है, का विवेक हो, पा रहा है। हो क्या कि सारा एक ही भूत हो गया इसलिए इसका नाम रख दिया जा रहा है प्रज्ञान घन उच्च प्रज्ञान घन शब्द कहा था रात्र विभज्य मानम सर्वम घनिव जिस प्रकार से रात्रि में अंधकार के द्वारा रात्रि के अंधकार के द्वारा तो क्या हुआ जितनी भी जितने कमरे के अंदर था वो भी आपको नहीं दिखाई देता दिन में दिखाई दे रहा था अब रात में क्या हो गया उस रात्रि के अंधकार जिस प्रकार से छा दिया सकल तो द्वैत का व रहते हुए भी, भी आपको दिखाई देता आप स्वयं कमरे में आदत हो गया है बटन कहाता है मालूम रहता है नहीं तो फिर वो भी ढूंढना पड़ेगा कहा है ठीक है नी लाइट जलाना पड़ेगा तो कहीं टकरा का जाओ तो क्या हो जाता है इसलिए तार सबके साथ में नहीं सीधे ढूंढो हाथ चलानी पड़ेगी जिस कमरा में आप हैं दिन में पारा सारा व्यवहार किए हैं फिर भी आपको कोई भी वस्तु रात्रि में दिखाई नहीं मानो सारे वस्तु की भूत हो गया घनी भूत हुए के समान है वहां वस्तुओं का विवेक नहीं होता उसी प्रकार तद्वत प्रज्ञान घन एवं उसी प्रकार जागृत सब प्रज्ञा जैसे कल पदार्थों का विवेक न होने से इसको हम प्रज्ञान घन नाम से पुकारते हैं प्रज्ञा इतिशेष समस्त प्रज्ञाए जो जागृत में हुई थी और सपन में हुई थी ये सारी प्रज्ञाएं एक ही भूत हो जाने उसका नाम पड़ा प्रज्ञान घन तब तो कोई कह सकता है महाराज इसे कैसे आपने कह दिया तक एवं शब्द आप न जात्यंत्रम प्रज्ञान व्यतिरिक्त के करता तो मंत्र में प्रज्ञान घन एव का है उस एवं शब्द को देखते हुए ज्ञापन करना है हम जातियंत्र प्रज्ञान व्यति की प्रज्ञान के अलावा और कोई दूसरा वस्तु भी नहीं था जाति दूसरे कुछ है ऐसा भी आप ना समझे प्रज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं था इसे निष्कर्ष निकला की सुषिप्त व्यवस्था कारणात्मक जागृत और स्वप्न कार्य उसमें जागृत जो है व्यावहारिक है और प्राति या प्रातितिक एक स्थूल जो है इसलिए एक सूक्ष्म पदार्थों ने स्वप्न में अन्य योग का व्यवच्छेद दे इसलिए अन्य जातंत्र रूपी अन्य पदार्थों का योग नहीं है इस बात को दिखाने के लिए प्रज्ञान घन एवं कहना मनस विषय विषयी आकार स्पंदनायास आयास दुख का भावाद आनंदमय आनंद प्राय न आनंद, प्रायो, आनंद और मन के द्वारा विषय विषयी भाव से विषय विषयी आकार को प्राप्त करके जो स्पंदन हुआ था स्वप्न काल में जागृत काल में उससे बहुत थका हुआ है आयास जन जो दुःख था वह दुख अब सुशुक्ति में नहीं है अभाव आद विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुख उसके अभाव आज आनंदमय हो इसलिए यहां मंत्र ने कहा वह आनंदमय रहता है मैं क्यों कहा आनंद एवं क्यों नहीं कहते कारण आनंद प्राय वास्तविक पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप को अनुभूति नहीं कर रहा है वास्तव में वह अपने ब्रह्मांड स्वरूप का अनुभूति नहीं कर रहा है इसलिए कहते हैं वह आनंद एवं नहीं है किंतु आनंद प्राय है स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक दुख का भाव प्राचुर्यार्थत्व मयटो गृहित दुख का भाव की प्राचुर्यता को देखते हुए मेटो ग्रहण किया है इसलिए विशेषण पत्थ्य विशेषण बनती रहती है क्योंकि नहीं नहीं तो कहना पड़ेगा आपको में कहती थी स्वरूप वास्तविक आनंद अनुभूति हो जाए तो पूर्ण आनंद अनुभूति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी शिष्युक्त में जाने से इसे मैट कार्य जो है स्वरूपार्थत् आनंदमय तुम आनंद एवं ऐसे भी कोई शंका करे कहते नहीं नहीं मैट यहां स्वरूप में नहीं है प्राचुरी अर्थ में इसे आनंद प्रायोग कर चुरी अर्थ में यहां यथा लोग भाषा और स्पष्ट करते हैं अनात्यंतिक आत्यंतिक नहीं है यह आत्यंतिक नहीं है ये अनात्यंतिक आत्यंतिक दुख आनंदानुभूति नहीं हो रही है अर्थत आत्यंतिक दुख का अभाव नहीं है आत्यंतिक दुख का कब होता है मोक्ष में त्कालिक आपका जो जागृत और स्वप्न में जो विषय विषय भाव से आपका मन का स्पंदन हुआ था दुख का अभाव्य आयास जन्य जो तो है उसका अभाव के कारण से लेमात्र आनंद अनुभूत शक्ति में होती है अरे आत्यंत दुख का अभाव ना होने से आत्यंतिक पूर्ण आनंद का अनुभव भी नहीं है वह किंचित आनंद अनुभव जो हुआ इसी को तैत्र में कहा मात्रा मातराम उपजीवंती कर दिया मातराम थोड़ी सी अरे तो दास बोधकार ने बहुत तो सुंदर समझा दृष्टान्त ने बताया हूँ दास बोध ने क्या दृष्टान्त है सूखा कुआगा आदमी जंगल में भटक गया और शेर पीछा किया सिंह पीछा किया, किया पीछा बाड़ दे दौड़ दे दौड़ दे एक सूखा कुआं था और सारे चौथा घास तो हो गए तो उसको दिखाने के उस गड्ढे में गिर गया जब गिरने लगा तो हाथ वगैरह ऊपर हो गया ऊपर तो मधुमक्खी के छत्ता थी उसमें हाथ लग गया और गिरते गिरते उसने जब घास को पकड़ ली घास भी सूखा था और हलचल जो मछने से नीचे सांप थे वो भी ऊपर आने लग गए घूस भूस करने लग गए और जिस घास पर पकड़ा है वो भी उखड़ने को तैयार बूढ़ा घास तो सूखा घास तो चारो दर से मौत ही मौत है बाहर आएगा तो सिंह खड़ा है खाने के लिए नीचे जो और जाएगा तो नहीं ऊपर आ रहा है और जो अधिष्ठान था वो घास उखड़ रहा है और मधुमक्खी के छत्ते पे चोट लग गया तो चार सौ मधुमक्खिया उसको चिपट रहे हैं काट रहे हैं ऐसी हालत में भी मूठ आदमी करता क्या है उस मधुमक्खी के छत्ता से टपकते चाक्त बूंद की शाद को चाटता है बहुत बढ़िया मीठा है यही हाल इस दुनिया की है सशक्ति का आनंद वही है स्थिति की शरीर रूपी जो आपका आधार है या मौत की ओर जा रहा है या नहीं? और भी सांप नीचे से आ रहा है और सामने सामने सामने में में सिंह सिंह के के के समान विभिन्न प्रकार रोग आदि ग्रस्त करने लिए तैयार तो खड़ा है तो भविष्य में यदि कभी भी आप जग भी जाएं, तो रोग आदि ग्रस्त कर जाएंगे बुढ़ापा में और मधमत क्या है क्या आपके सारा परिवार के लोग हैं भाई बहन बेटा बेटी बहू वगैरा अनेक प्रकार के क्लेश प्रदान करते रहतेंच कर विषय आनंद विद्यानंद ना योगानंद अद्वेदानंद आदि नाम से ये सब चीज हर चीज में आनंद घटानंद पठानंद मठानंद वो करते हैं आप हर चीज आनंद ही आनंद देता है ना कि हर चीज में क्या अस्थि भाति प्रियम रूपम ना प्रियता है ब्रह्म रूप अधिष्ठान का अस्थिभा और प्रियत प्रत्येक कार्य में झलकेगा और हम कार्य नाम रूपात्मक कार्य को जब ग्रहण करते हैं तो अधिष्ठान बुद्ध अस्थिभा प्रति पृथ्वी ग्रहण होता ही है उस उपाधियों को करके के आनंद रूप में टिकते नहीं है अपनी कमी है या नहीं यदि हम नाम रूप आत्मकता त्याग करके अधिष्ठान स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाए तो यथा चित्रों की आसक्ति को त्याग देगा तो पट में प्रतिष्ठित हो जाएगा आदमी जो टीवी में दिखाए चित्रों में आप में अपनी महत्व को छोड़ देते हो तो खाली स्क्रीन जैसे दिखाई देगा उसी प्रकार से विशुद्ध अधिष्ठान ब्रह्मानुभूति हो सकती है इन समस्या क्या है ये सब ले करके आप में गए हैं। रूप ही है। कहते हैं लोके नराया सुस्तिता, सुखी आनंद भुग उ जैसा लोक में भी देखा जाता है बहुत सब पर बहुत बड़ा भोजा लेके आ रहे हैं आ रहे हैं, थके हुए हैं अब थका हुआ आदमी क्या करता है कहीं पेड़ आदि का दिखाई दिया छाया तो उस गटरी को नीचे गिरा के उसे गटर बैठ कर क्या वही थोड़ी सी नींद आ, आ गईस तो तो आयास रहित तो मोब स्थित जब होता है तब जो उसको सुखी कहते हैं लोग इससे वह आनंद का उपभोग कर रहा है ऐसे कहते हैं लोग जिस प्रकार दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने सुसुप्ति में समझना चाहिए अत्यंत अनायास रूप तो लोक में जागृत में थोड़ी देर के लिए लाया दूर हो जाता है और सुप्त में क्या होता है अत्यंत अनायास रूप जो आ, आयास रहित तो अवस्था है कि जागृत में दिन भर लगे रहे स्वप्न में काफी समय लगे रहे सारा आयास जो था वो वहां नहीं है इसलिए अत्यंत अनायास रूपा ही अन्य अनुभूय इस के द्वारा अनुभव किया जा रहा है इसलिए इसका नाम होता है आनंद इसका नाम है आनंद भुक्त और जब प्रमाण दे रहे हैं प्रमाण क्या वास्तव में एक ऑपरेशन तो का दूसरा ऑपरेशन कोई प्रमाण नहीं होता है समर्थक श्रुति जैसे कि श्रुत में भी कहा गया है कौन श्रुति है ये चार तीन बत्तीस में कहा अस्य स्वरूप अनुभव लक्षण ये जन अस्व से परमा आनंद साधना से अजन्य साधन असाध्य है बल्कि जितने साधन थे आपके पास जागृत और में उन साधनों को त्यागनी से प्राप्त हुआ सुख है कौन सा सुशक्ति का सुख साधन असाध्य आप जितने भी बिस्तर है रजाई वगैरह इस ठंडी में आप व्यवस्था कर लेते हैं यह केवल आपको अंतर्मुख करने के लिए इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाने के लिए आने आशे ठंड के हमारे में ठिठते रहोगे तो इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी ना इसे रजाई ओढ़ना पड़ता ताकि इंद्रिया असभा हो जाए। साधन जितनी भी थे जागृत स्वर के लिए उनको त्यागने पर ही या सुशिप्ति का होता है। प्रतिबोध यह प्रति सुना प्रतिबोधित मुख अब असली कहानी बता रहे तो लय प्रक्रिया ले चले जागृत से स्वप्न स्वप्न से इन वास्तव में सुशुक्ति कारण जाग्रत और स्वप्न कार्य तो पहले कहां से आ जाएगा जागृत कार्य पहले है क्या बाद में कारण आएगा पहले तो कारण होगा इसलिए इसका नाम पड़ा है चेतो मुख चे जागृत रूपी प्रतिबोध स्वप्न रूपी प्रतिबोध इसकी और उसके द्वारी भूत होने के नाते द्वार के समान द्वार होने के नाते इसको हम कहते हैं चेतो प्रतिबोध चेत प्रति द्वारी चेतो कहा नीचे समझा रहे देखिए कि जागरण चेत प्रतिबोध शवि प्रतिबोध स्वप्नि प्रतिबोध क्या बोधम बोधम प्रति बोध प्रतिबोधा बोध। प्रति बोध। प्रति बोध प्रति प्रति जितने वृत्ति ज्ञान हो रहा है वृत्ति ज्ञान कहां होते हैं जागृत स्वप्न भी होता है विशिष्ट वृत्तियां में भी अवृत्ति है लेकिन वो अविद्या वृत्ति है सामान्य वृत्ति है न और स्वरूप सुख है उसके साथ जिसको आह देते हैं इन वृत्ति वहां पर क्या है केवल अविद्या वृत्ति है और जागृत और सुप्र में क्या है अविद्या तो है ही वो कारण रूपा लेकिन उसका कार्य होता मन और इंद्रियों का भी वृत्तियां होते रहते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जागृत को प्रतिबोधात्मक है और सुशप्ति केवल बोध ही बोध है और कुछ नहीं है जागृत को प्रतिबोध शब्द से कहा जाता है प्रतिबोध शब्द चेतहा वो चेता तत् द्वार उसके प्रति द्वार द्वारा द्वार भाव से स्थित नहीं तब स्वप्न से जागृत सेवा शिशु द्वार मंत्रे न जागृत रूप इच्छे तो वह शिशु द्वार के बिना हो ही नहीं सकता हो नहीं सकता आप देख लो गर्भ में कैसे हैं जगे हैं कि सोए हैं गर्भ में अधिकतर व्यक्ति सोया हुआ है बहुत अधिकम जगता है वहां और जब जगता है वहां का जो दुर्गंध है इत्यादि से परेशान होकर तुरंत अंदर हो जाता कसम है भगवान मेरे को जल्दी यहां से निकाल। और बाहर निकलते ही मैं विरक्त होकर जंगल चले जाऊंगा शुभदेव के जय से बारह साल नौ महीने रहकर निकलते इतना अंतर तो है क्या फर्क पड़ना है निकल के गए कहा विज्ञान की प्रतिष्ठा में तो गए और आप कहा गए संसार में बारह साल का तात्पर्य एक कल्प एक कल्प पूरी तपस्या का फल है तो व्यक्ति को गर्भ से निकलते विवेक होता है यानी कि गर्भ में रहे बारह साल औरत नहीं है वहां पर पूर्व में बारह साल उन्हें तपस्या की है और वेदांत चिंतन निरंतर किए हैं धीरे काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ भूमि अभ्यास है ना अभ्यास दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है दीर्घ काल तक हो निरंतर हो और सत्कार से आसेवित हो तब होता है वैसे करने वाले व्यक्ति को ही गर्भ से बाहर आते ही विवेक बना रहता है रोने लगेगा इसलिए कहते हैं कि तो उसी प्रकार यहाँ के समझो कि स्वप्न और जागृत दोनों द्वार के बिना शिविर शिवत्व रूपी द्वार के बिना हो ही नहीं सकते तया तो तत्कार तो दोनों उसका कार्य है कारण के बिना कार्य कहा आ जाएगा जाए अतः शुक्ताभिमानी प्राज्ञा इसे अभिमानी का नाम क्या पड़ गया प्राज्ञ कह दिया गया स्थान दर्ण जिसमें प्रज्ञाएं उत्पन्न हुआ करती है विशिष्ट प्रज्ञाएं उत्पन्न हुआ करती है उन दोनों जागृत और स्वरूप अवस्थाओं का कारण होने के नाम इसका नाम प्राज्ञा प्रज्ञा नाम कारण जाग्रत और कालीन प्रज्ञाओं का कारण होने से यह प्रागिक दिया गया एक अर्थ तो यह ले रहे हैं अथवा दूसरा अर्थ मिलेंगे अभी स्थान द्वे कारण चेतो मुख्य प्रदेश विभाग इसलिए इसका नाम चेतोमुख भी हो गया अथवा दूसरे अर्थ पहला तो तस्व हो गया तस् जागृत स्वप्न तस्वीर लेना इतना ही है अधिकार सूत्र सूत्र है है ना में में होता क्या तो हो। हो। इति से अर्थ कर दो प्रज्ञा अकार और अकार और तो पहले अर्थवे दूसरा पक्ष बता रहे स्वप्नं क्रमाक्रमाभ्यं स्वप्न जागृत क्रमाक्रमाभव द्वार अथवा इसका नाम प्राज्ञ इसलिए भी पड़ा क्योंकि यह क्रम और अक्रम कोई निश्चय नहीं कई बार होता है आप लेटे नहीं ये कोई चिरने की आप लेटेंगे जागृत से पहला स्वप्न में जाएंगे स्वप्न से में जाएंगे से फिर स्वप्न में आएंगे फिर स्वप्न से जगेंगे ऐसा क्रम होगा क्या जरूरी है ऐसा होता होगा कई बार ऐसा होता है आप जागृत स्वप्न सुन एक क्रम में आ गए कई बार जागृत स्वप्न फिर स्वप्न फिर नहीं जागृत में आ गए आदमी और कई बार जागृत के बाद सीधे सिर्फ गया जागृति सब्र नहीं फिर सब्र सब्र के बाद में आ गया और कई बार से सीधे हुई नहीं नहीं उस दिन इसीलिए कोई नियम नहीं ना क्रम से ही जाएगा और अक्रम यही है कभी क्रम से गया कभी अक्रम से भी चला जाता है क्रमाक्रमाभिया यदि आगमरम तत्प्रति चेतन्य उसके चैतन्यारती अधिष्ठान चैतन्य सामान्य द्वार नहीं ती चे चैतन्य रूपी द्वार के बिना अंतर्यामी रूप ईश्वर आत्म चैतन्य जो कारण है ना सर्वव्यापी समि वही कारण मानना पड़ेगा मुख्य कारण उसके बिना जो है कोई चेष्टा ही नहीं हो सकती इस अभिप्राय से आप पक्षांतर भाषा स्वयं देख रहे दे रहे, बोधलक्षण वेतोद्वारण चेतोद्वार मुखम अक्षण चेता क्या बोधात्मक वही है द्वार मैंने मुख जिसका किसके प्रति द्वार है स्वप्न और जागृत के प्रति द्वार है जो स्वप्नादि आगमन प्रति स्वप्न और के के गमन जागृत गोध रूप ही है द्वार ऐसे होने ऐसे का नाम क्या पड़ा ये ये दूसरा ते कैसा घटा रहे हो भाई इसे स्वार्थी पड़ेगा प्रज्ञ एव प्राज्य बनानी पड़ेगी ज्ञानवीर भूत भविष्य विषय ज्ञातृत्व भूत और भविष्य विषयों में भी जा बना रहता है सुशक्ति में उसमें क्या है आपके पास जागृत में जब रहोगे कुछ कुछ भूत का याद रहता है है ना भविष्य कोई पता ही नहीं बताएगी जो कुछ पता नहीं जो किसी कुछ अनुमान मान कुछ कुछ बता देगा कुछ सच भी होता है कुछ झुठ भी होता है जो उसका दोष भी नहीं बेचारेगा ये आपने जो समय वगैरह दिया उस पर निर्भर है समय से मिलेगा? ठीक समय निकालना कहा आसान नहीं है उसे लपड़ा है ना गर्व से निकला सर निकला दिखाया उसी समय मान लिया जाए या पूरा निकलने के बाद किसको जन्म का समय मानेंगे आप आधा निकला आधा अंदर है तब इस बड़ी झंझट है इसमें जो किसी लोग इसमें क्या निर्णय ले आप जो टाइम बता दिए पता नहीं निकलने के पांच मिनट का बाद का दे रहे होंगे क्या पता स्पष्ट पहला दर्शन पूरा निकलना नहीं पहला निकल के पैर से निकल रहा है या सर से निकल रहा है दोनों तरह से निकलते हैं जो भी निकला पहला जो निकल गया योनिक द्वार से बाहर थोड़ा सा भी निकला समझोगे इसका जन्म प्रकाश स्पर्श हो गया बाह्य प्रकाश संबंध हो गया ना बस वहीं से स्टार्ट हो गया उसका जन्म का समय ये कालकृत परत और क्या निर्णय लिया है नया एक लोग भी आयु कनिष्ठम उन्हें क्या कहा सूर्य परिस्पन्न संयोग से गिनती होगी सूर्य परिस्पंद संयोग गया जब थोड़ा सा भी निकलेगा तब हो गया कि नहीं हो गया बाह्य प्रकाश का संबंध तो पूरा निकलने के बाद होगा क्या स्पर्श का जो सूर्य का स्पर्श जो प्रकाश स्पर्श जो होगा तो पूरा निकलने की बात तो नहीं होगा ना थोड़ी सी निकल जाए तो हो गया संबंधी तो शुरू उसी क्षण से आर्यभ जैसा जो प्रसिद्ध ज्योतिषी भारत का प्रथम ज्योतिषी विश्व का समझो एक तरह से महानी तो जैमिनाश्लोक थे इस, इस कलियुग में जो महान थे उन्होंने अपने बेटी की शादी नहीं कर सके इस चक्कर में ये मुहूर्त इतना पक्का चाहिए उनको उन्होंने गणित करने के बाद निकाला अमुख तारीख को अमुक बजे को लड़का लड़की को माला पहनाना है आ गया है, लड़का लड़की आमने सामने कड़े हैं और बीच में कपड़ा रखा हुआ है इधर देख रहे हैं वो जो देखा होगा ना अपने ग्लास का होता है जिसमें रेत होता है समय का दिखाने वाला ऐसा वाला तो उसमें एक एक गिर रहा था और उसको क्या किया उन्होंने पानी का घड़े के साथ जोड़ दिया पानी का घड़े से पानी तटकेगा और गणित ऐसे कर दिया कि इतना समय आने पर पानी खत्म होनी चाहिए घड़े का पूरा पानी तटक जाना चाहिए और लेकिन भाग्य दौर्भाग्य भाग भगवान ही जाने कोई मिट्टी का कंकड़ कहीं से उसके अंदर आ गया धूल कंकड़ आ गया कहा से आ गया हवा से आ जाता है गिर गया कुछ अंदर अब अंदर गिर के वो छेद ही बंद हो गया जैसे पानी निकल निकलता अब समय पूरी हो गई और मुहूर्त निकला पानी वह भी है इसका तो कहता है नहीं इसका, इसका मुहूर्त भी ठीक नहीं है शादी नहीं होगा कैंसल कर कल उठा दिया शादी बारात को लौटा दिया हंगामा होगी क्या हो गया ऐसी ज्योतिषी और इस से हो गए विडंबना है तो लड़के ने वे तय कर लिया हमारे हम शादी नहीं करेंगे जीवन तो नाम अमर कैसे हो लेकिन कहानी अमर कैसे होती एक पुस्तक लिख दिया गणित का लीलावती नाम से विश्व का पहला गणित का पुस्तक है लीलावती आज उपलब्ध है हमारे पास उपलब्धि ऐसी चीजों को हम बहुत मेहनत करके पता लगा संग्रह किया है तो उस नाम अमर कर दिया उन्होंने इस प्रकार से कहानी भी अमर हो गई मूर्ति महत्वपूर्ण ज्योतिष में समय बिल्कुल पक्का जितनी रहेगी उतनी पक्की गणित किया जा सकता है कण होगा और फलादेश उतनी ही पक्की होगी नहीं तो मोटा मोटी देना पड़ेगा अंदाजे दे ऐसा है तो समझ लो कई बार हम लोग देखे तो पांच छह छह छह महीने का फर्क पड़ जाता है गणित करने के बाद हम कहते हैं आप छह महीने के अंदर घटना होनी है तो लेकिन आप ही जाते जाते घटना हो जाती है सुनने के बाद ही दो दिन में ही हो गए समझे तो छह महीने के बाद बोला तो दो दिन के बाद हो गया क्या करो तुम्हारा जन्म का टाइम गलत थी मैं उसके आधार पर गणित किया दो मिनट तो का फर्क पड़ेगा तो छह मिनट पीछे आ जाएगा गणित ऐसा है आएगा अंदाजन कर लिया जाता है इन होता जरूर जिसे डॉक्टर पति पत्नी आते आपने देखा शर्मा उनको हम डेढ़ साल पहले बोले कि आप एक साल के बाद ऐसा स्थिति होगा आप जीरो पे आ जाएंगे मांगने पड़ जाएंगे और लाखों में चलता हालात अब चक्कर काट रहे अयुद्ध का शस्त्रा करने से पूजा पाठ करने से कितना लाभ होगा तुमको मैं तो एक साल पहले कहा था और एक साल ही तुम लगातार किए होते आज स्थिति नहीं आई होती किसी जन का पाप ज्योतिष ने बताया घटना तुम्हारे साथ घटनी है उसके प्रायश्चित तुम साल भर जब तक किए होते तो प्रायश्चित होता ना वो तो अपने आप ये घटना हल्की में निकल जाती अब गले के आ गया तब बोले क्या कर सकता हूं फिर उपाय और बता दिन थोड़ा राहत मिल रहा है उसको जब खुश है परेशान भी है तो ये होता है भूत तो बताना आसान है भूत की स्मृति भी रहती है आपको भी काफी इन भविष्यत बताना बताना बहुत कठिन है वर्तमान तो सब जानते ही जो चल ही रहा है लेकिन अविद्यान चैतन्य है ना और उसी अविद्या में आपका भूत वर्तमान भविष्य सब छिपा हुआ है इस में अविद्या चैतन रूप आप जो है अपना भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले होने से आपका नाम प्राप्त हाँ देखिए भूते भविष्य च्तृत्व तथा सर्वस्प अ प्रकर्षे ना प्रद्ञा प्राप्तिपत्ति इसलिए आप सुशिप्ति में रूपेण अपना भूत अपना वर्तमान अपना भविष्य नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड्य हर चीज भविष्य वर्तमान कि सब कुछ अविद्या में, माया में जो आपकी उपाधि अविद्या माया और दूसरी की उपाधि अविद्या माया अलग है क्या नहीं एक ही अविद्या एक ही माया है एक ही है एक एक ही ही प्रकृति अव्याकृत सारा ब्रह्मांड का और उसमें आप एक ही भूत हो चुके तथा चिन्ह चेतनात्मन में हुए रह रहे हैं सुषुप्ति में इसलिए आप सारे सर्वस्मिन्न अंत में कह दिया सर्वस्मिन विषय वर्तमें भूते भविष्य चातृत्व जातृत्व अकर्षेण जानती अतएव प्रज्ञा प्रज्ञाज तद प्राजपद्युत्ती इस प्राजपद्युत्पत्ति को लेकर भाषा है देखो भूत भूतभविष्य जातृत्व सर्वयज्ञातत्व अस्लव भूतभविष्य ज्ञातृत्व है और सर्वयज्ञात भी है इसीलिए इसको हम सकते हैं क्योंकि आप अविद्या में सकल कार्य को लेकर जागृत स्वरूप जो वेष्टि भाव थी किचड़ी उसको लेकर आप अंदर हो गए हैं अब समि कारण भाव क्या विद्या माया क्या है उपाधि है ये उपाधि समि की उपाधि है उसमें आप एक ही भूत हो गए हैं और उस उपाधि में सकल पदार्थों का भूतवश वर्तमान विद्यमान तदविचन चेतन होकर आप उन सब को जानने वाले हो वास्तव में लेकिन अविद्या की महिमा है जैसे गर्भ में रहकर बाहर आते ही गर्भ में काये वे कसम भूल जाते हो तो सुशिप्ति से जागरण में आते ही वो सुशुक्ति काल विद्वान जो प्रज्ञान था वो भूल जाता है नहीं तो सुषिप्ति से बाहर आती ही यहाँ सर्वज्ञ हो जाते माया का खेल है विद्या का खेल है वहां सब कुछ अनुभव करा करके आपको सब कुछ को भुला भी देती है दे दे। इसी का नाम माया भूतपूर्व है इसलिए सुषुप्ति तो को सुषुप्त अवस्था को भी हम भूतपूर्व गति से प्राज्ञी सबसे कह देते हैं कहते भी सुषिप्त क्यों ये कहना पड़ रहा भाषाकार को क्योंकि वहां विद्या प्रधान है प्रज्ञा प्रधान तो है नहीं फिर आप उसको क्यों नाम रख रहे हो अपराग ना, नाम रखना चाहिए प्रदान है तब कहते नाम यदि अवस्थायां समस्त विशेष विज्ञान तो समस्त विशेष रहित है आप उसे प्रकृष्ट ज्ञात तो कैसे बोल रहे हो वहां तो कुछ भी विशेष विज्ञान नहीं है ना फिर उसका प्रज्ञान नाम कैसे पड़ गया तब तथा निष्पन्ना जागृते स्वप्ने लक्षण गति ही तया सर्वं आ थी थी। भूत प्रदर्शेन आमंताजातीच्य होती भूतपूर्वगत भूता भूतमने भूत भूत क्या निष्पन्द जागृत और स्वप्न में जो कुछ भी विषय विज्ञान थी आपके अंदर उस ज्ञान को लेकर आपके अंदर ज्ञातृत्व था सर्व विषय ज्ञातृत्व था वही है गति तार गति ज्ञान के द्वारा आप प्रकृष्ट रूपेण सर्व असमता जाना थी प्राज्ञा में अणप्रतनीय स्थिति में प्रंग और ज्ञाना आंगसर्मा बढ़गी इस व्युत्पत्ति में प्र आंगती आक सिर्कर्षेण सर्व आसम्ता जाना प्रागवाच्य होती तब ये तीस व्युत्ति साम का कारण भावृत जागृस्व प्रयोग इदं कारण्ञा तो सिदम अधिकारण प्रत्यय हुआ अथवा भूत भूतल वर्तमान सारे विषयों को जानने वाला होने से प्रेण प्रेण प्रेण जानने से जानने स्वार्थिक हो गया और तीसरा में प्रत्यक करने की जरूरत ही नहीं है उपसर्ग है आंग उपसर्ग है ज्ञा धातु का जहर बन गया है प्र आ जान कर दिया प्राज्ञा तीन विश्व अवस्था का प्राग शब्द अर्थ दिया है भाष्य चौथे पक्ष में अथवाण रूप क्या है तो का क्योंकि मुख्य अर्थ क्या है प्रकृष्ट ज्ञान वो तो वहां से शब्द में ही नहीं वहां तो कोई ज्ञानी नहीं बल्कि ऐसा कोई कहे कि नहीं नहीं वहां है आप वास्तव में अपना प्रकृष्ट ज्ञान रूप में ही है तो आपका असली स्वरूप क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अविद्या रूपी आवरण को लेकर के आप अपना वास्तविक स्वरूप में बैठे हुए हैं अपना ज्ञान स्वरूप में विद्यमान है इसलिए कहते देखो प्रज्ञ मात्र अशीव असाधारण प्रजक मात्रता इसके असाधारण रूप है असम रूप प्राज्ञा असाधारण विशेषण दोतिमर्थ स्मुटे स्वभा स्पष्ट करते इतोशिष्ट विज्ञानमस्ती इतर मैने जागृत स्वप्न हो जागृत और स्वप्न क्या हो रहा है विशिष्ट विज्ञान हो रहा है वहाँ प्रज्ञान मात्र नहीं है प्रज्ञान मात्र स्वरूप क्या है केवल प्रज्ञान रूप केवल ज्ञान नहीं है वहाँ जागृत स्वप्न में केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता जागृत में इंद्रिया ज्ञान होता है स्वप्न में, में पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान ही रहता है जागरत में सदा ही केवल प्रज्ञान मात्र स्थिति बहुत ही कम है यदि ध्यान समाधि का अभ्यास करने वाले हो तब भले हो सकता है और स्वप्न में भी केवल ज्ञान प्रदा में पहुंचना अथवा ज्ञान चाहते हो, तो क्या, पर चलना पड़ेगा? क्या कहा एक वृत्ति ज्ञान के बाद दूसरे वृत्ति ज्ञान जो होना है इन दोनों ऐसे पकड़ना बड़े कठिन की वृत्ति ऐसी तेज भागती है ना फटफट फटपट चल रही है लगातार ऐसी तेज धारा है ये वृत्ति की धारा चल रही है कि बीच के क्षण को ज्ञान चैतन्य को लाइट जला दो इस समय दीवार पर देखो, केवल सामान्य प्रकाश है अब इधर एक लाइट उधर एक दूर-दूर में लाइट जला दिया तो उन लाइटों का क्या होता है दीवार पे प्रकाश पड़ गया दो विशिष्ट प्रकाशों का बीच में सामान्य प्रकाश है उसी प्रकार से दो विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट ज्ञान के बीच में सामान्य ज्ञान है केवल ज्ञान है प्रज्ञप्त मात्र है उसको तुम बैठ करके साक्षे भाव में उसको देखो उसको ग्रहण करने के प्रयास करो उसको अनुभव करने के प्रयास करो कहना बड़ा आसान हो जाता है है ना? बैठ के करे तो सही पता चलेगा वो वृत्तियों के पीछे भाग जाता वृत्त से अलग होकर के चिदाकाश धारणा को करना चिदाकाश दर्शन करें इसलिए अभ्यास बहुत जरूरत है तभी होती जागृत तो और स्वप्न में और शिशु में क्या लेकिन विचित्र विज्ञान होता ही नहीं ना इसलिए अनायास ही प्रज्ञान मात्रता में पहुंच गए हैं इसलिए उसका नाम प्राज्ञ पढ़ गया ये मुख्य पक्ष है विशिष्टम भी विज्ञानमस्ती सोय तृतीय पाद वह यह जो प्राज्ञ नाम का है यही तीसरा पाद है समझो इस तीसरे पाद और विशेषणों से समझाने के लिए आरंभ करते हैं प्राग्ञिका अब आदिदेविक के साथ आदिदेविक कौन है अंतर्या घिरणर्व उसके साथ आभेद करता हुआ विशेषणातरों से भी समझा रहे हैं तीसरे पाद को इटे मंत्र से एश सर्वेश्वर एश सर्वज यशोतियामीष योमि ही सर्वस्व प्रवाप्यौ ही भूताना यह प्राज्ञा आत्मा जो है वही सब का शासक ईश्वर है सर्वेश्वर है यही सबको विशिष्ट रूपे न जानने वाला सर्वज्ञ यही अंतर्यामी है और यही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है उत्पत्ति के उत्पत्ति के कारण रूप है ऐसे यो नहीं तथा कहते हैं उत्पत्ति तो ले सर्वस्य प्रभाव क्यों ऐसे यो नहीं उसके साथ जोड़ दो भूतानाम कहते हैं सकल संपूर्ण प्राणियों का सर्वस्व क्वेश्चन जो कर दिया है भूतानाम के विषय सर्वेशा भूतानाम होना चाहिए सकल भूतों का उत्पत्ति और लय का एकमात्र स्थान होने के कारण से है। इसको हम क्या कहते हैं यो योनि यही कारण साक्षात या परंपरा किसी न किसी प्रकार से सभी का यह कारण बन जाता है इसीलिए इसको हम कहते हैं योनि कारण योनि शब्द कारण है स्वरूपावस्था सर्वेश्वर साधि दैविकेदा शिष्यति में भले ही अविद्या वह बैठा हुआ स्वरूप स्थित है ये से कोई संशय नहीं आप स्वरूप में स्थित है जैसे हम कई बार दृष्टांति समझा चुके हैं अनेक घड़ों में पानी भर लो उन सब घड़ों को ऊपर से बंद कर दो ठीक और सारे घड़े को समुद्र में डाल दो कहाुद्र ही कारण था उनका कि समुद्र से ही निकल के बादल बादलाजी बंद करके बारिश होकर के नदी का रूप धारण किए थे अभी नदियों के चलों का आपने इकट्ठा कर लिया घड़ों में और घड़ रूपये आवरण सहित तो उन चलों को आपने में ला दिया लेकिन जब निकालोगे घटा तो क्या होएगा? विशिष्ट ही निकलेगा बाहर और तो सामान्य के साथ उस समय एक ही भूत भले ही है लेकिन आवरण विशिष्ट होकर एक ही भूत हुआ इसीलिए वो निकलेगा तो उस आवरण विशिष्ट होकर के निकलेगा तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना है अदेव कहते हैं कि स्वरूप वा सर्वेश्वर चेतनी प्रधान है इसलिए स्वरूप से कह दिया कहाँ से उपन्न होगा ये नया एक आदि लोग तटस्थ ईश्वर मानते हैं और हम लोग स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं हमारे यहाँ वेदांतवत में ईश्वर तटस्थ नहीं है पुरुष चुंबक जैसा है वो कुछ करता नहीं तटस्थ है आप वो लोहिल जाता है उसके आकर्षण शक्ति से वैसे ईश्वर भी तटस्थ हमारे यहां ऐसा नहीं ईश्वर स्वतंत्र आपको फल आदि देने में आप को कर्म को निमित्त बना के वो देता है तो उसके लेकिन अपने मर्जी से देखना कौन से कर्म का कर फल कब देना है वो तो स्वतंत्र तो उसके पास है आपके कौन से कर्म का कर फल कब देना है और वो निर्णय लेता है उसकी अपनी मर्जी है उसमें आपका व्यवहार संस्कार वासना क्रियाकलाप कर्तव्य कर्तव्य के संबंधी कर्मों को वैलिक वैदिक अवैध कर्मों को वर्तमान में करता हुआ पीछे में किया हुआ सबको सोच समझ करके कौन सा फल कब देना है आपकी अपनी भलाई के लिए उसके अनुसार देते जाता है लेकिन सदा वो आपके हित में दे रहा है आपको दुख भी दे रहे तो आपके हित में दे रहा है लेकिन आप अपना हित को समझते नहीं है आपकी अपनी कमी लेकिन वो देता ही है आपकी उन्नति के लिए अवनति के लिए कमी नहीं इसलिए कहते हैं उसकी स्वातंत्र कैसे होगा यदि आप तटस्थ मानेंगे तो तटस्थता का अर्थ भी दिया जाएगा तीन नंबर टिप्पणी उपादान भिन्न जीव भिन्न उपादान कारण से भिन्न होता हुआ जीव से भिन्न होने का नाम ही तटस्थी ईश्वर है में क्या है जीव से अभिन्न ईश्वर है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है ठीक विरुद्ध हो गया उपादान भी है हमारे मत में उपाधान से भिन्न नहीं है उपाधन अभिन्न है और जीव से भिन्न भी नहीं जीव से अभिन्न ताटस् का लक्षण क्या है उपादान उपाधान भिन्न सती जीव जीव ता। और स्वातंत्रता क्या है उपादान अभिन्न से जीव अभिन्न ठीक है उपाधान अभिन्न होता जीव अभिन्नत्व का नाम ही स्वतंत्र ईश्वर में ईश्वर की स्वतंत्रता की बात हो रही है सामान्य स्वतंत्रता को नहीं लेना इसमें ब्रह्मसूत्र ब्रह्म सूत्र दिया आंदगी दूसरे अध्याय दूसरे पाद सैतीसवें सूत्र में इस पर विचार किया है तटस्थीश्वर खंडन करके स्वतंत्र ईश्वर की सिद्धि की गई है आनगिरी अंतिम पंक्ति पत्युरासाम सूत्र दो दो सैतीस ऐसा जो सर्वेश्वर है कैसा है वो साधिदेविकेद जात सर्वस्व ईशिता अधिदेव सूर्य आदि अधिभूत प्रथल अध्यात्म जीवंग शरीर आदि इन सारे चीजों जो भेद जात है भेद समूह है इन सब पर्व शासन करने वाला है सर्वस्व ईशिता भवती सब पर्व अनुशासन करने वाला है सब सबका नियंत्रण करने वाला है। तस्मा जातंत्र भूतो अन्य शाम इसे कोई और भी ईश्वर जात्यंतर है ऐसा नहीं समझना जैसे जागृत ने आप है आपके सदृश आपका जातंत्र कोई दूसरा जीव भी दिख रहा है इसे सुश्रुति में भी एक ईश्वर ने अनेक ईश्वर होंगे जातियंत्र एक और भी होगा ऐसा कभी नहीं सोचना नहीं तस्मा जात्यंत्र भूतो क्यों प्राण बंधन में सौ में मना शांति मंत्र दे दिया ईश्वर दे प्राण सब साकृत आत्मा अधीन है यह ज्ञापन कर रहा है अयम सर्वस्य एवं सर्वस सर्वेदावस्थ ज्ञाते सर्वज्ञ यही जो है ना सकल का सकल भेद अवस्था वाले में रहने वालों का सर्वेदावस्था सर्वस्य, सकल भेद की अवस्था में स्थित सभी का ज्ञाता होने से इसका नाम सर्वज्ञ भी पड़ता है ये अंतर्यामी यही अंतर्यामी अंतर नु प्रवश्यँ भूता तत्सवा तदव न प्रावशत्थिवी अंतिम यृथिवीशर इं पृथ्वी न विदु कहे जो पृथ्वी में प्रविष जिसका शरीर क्या है पृथ्वी शरीर है पृथ्वी जिसे नहीं जानती जिन पृथ्वी का नियमन करने वाला वो अंतरियामी वही तुम्हारी आत्मा है ऐसे को भूतों के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला होने से इसका नाम अंतरियामी भी है अतएव यथोक्तम सभेलम जगत प्रसूय इसलिए ही जिसले यह अंतर्यामी है सर्वज्ञ है सर्वेश्वर भी है अतएव यथोक् संपूर्ण भेद सहित समस्त जगत इसको इसको जन्म देने वाला उत्पत्ति यदि ये योनी सर्वस्या इसलिए संपूर्ण का यह योनि है कारण है उत्पत्ति का कारण है समझो केवल उत्पत्ति ही यहाँ से होता ही नहीं बल्कि लय भी यही होता है अत यथ तो एवं जिससे ऐसा है सगल भूतों का यही जो है उत्पत्ति और लय का है। यही उत्पन्न होता है इसी में रहता है इसी में लय होता है तो वाई माने भूतानी जाता नहीं है। जाता नहीं जीवंती इत्यादि मंत्र को लेकर के यहाँ तो पर संक्षेप कह दिया ये प्रभाप्य ही भूताना यही है समझो